वेदांतार अध्याय छ तदम बुद्धअद्वैत सतत्व यथेष्ट आचरण यदि शूना तत्वृशा चे को भेदो अशुचि भक्षणे ब्रह्मविव तथा मुक्त स आत्मज्ञ न च जैसा कि कहा गया है जिसने अद्वैत तत्व को जान लिया है वह यदि यथेक्षाचार करने लगे तो फिर अपवित्र का भक्षण करने वाले कुत्ते तथा ज्ञानियों में भेद ही क्या रहा और जो मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूँ इस अहंकार को भी त्याग देता है वही ब्रह्मज्ञानी है दूसरा कोई नहीं तदा अमानित्व आदिनी ज्ञान साधना अद्वेष्ट आदय सद्गुणा चलंकारवत अनुर्तंते तब ज्ञान के बाद विनय आदि ज्ञान के साधन और ईर्ष्या ईर्षाराहित्य अहिंसा आदि सद्गुण अलंकारों के समान उनके साथ रह जाते हैं उत्पन्न आत्म अवबोध से ही अदेष्टिव आदय गुणा तो भू इति कहा भी है आत्मबोध उत्पन्न हुए सिद्ध व्यक्ति में अहिंसा आदि गुण साधनों के रूप में नहीं अपितु सहज रूप से आ जाते हैं कैवल्य अथवा पूर्णता किम बहुना अयम देहयात्रा मात्र अर्थम इच्छा अनिच्छा परीक्षा सुख दुख प्राप्ति आरब्ध आरब्धला अनुभवत अंतकरण आभास आदि नाम आदिनाभाषक सन तदवसने प्रत्यगानंदपरब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्काराणी विनाशात् परम कैवल्यम आनंद एकरसम् अखिल भेद प्रतिभासहित अखंड ब्रह्म अधिक क्या कहें वह जीवन लिए प्रारब्ध फलों के अनुसार इच्छा अनिक्षा या परीक्षा से लाए गए सुख दुख आदि का अनुभव करता हुआ मिथ्या आभास रूपी अंतकरण आदि को प्रकाशित करता हुआ और उस प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर अंतरात्मा रूप आनंद स्वरूप परब्रह्म में प्राणों के लीन हो जाने पर अज्ञान तथा उसके कार्य संस्कारों का भी विनाश हो जाता है और तब वह परम कैवल्य मोक्षरूप आनंद एकरस सर्वभेदों के आभास से रहित अखंड ब्रह्म में स्थित हो जाता है न तस्य अत्र एव अत्रवनीयते विमुक्त च विमुच्यते इत्यादि श्रुते जैसा कि वेद में कहा गया है उसके प्राण सूक्ष्मशरीर पुनर्जन्महेतु अन्यत्र नहीं जाते उसी समिभूत अथवा कारण में विलीन हो जाते हैं देह आदि अज्ञान के कार्य से वियुक्त होकर वह विदेह मुक्त हो जाता है